चिंतन करने वाले लोग खोजने मुश्किल लेकिन यही समझाया जाता है कि अहिंसाकार थे दूसरे को न मारना दूसरे की हत्या न करना दूसरे को दुख न पहुंचाना इसे हम थोड़ा समझ लें महावीर कहते हैं आत्मा अमर है इसलिए दूसरे को मार कैसे सकते दूसरे को मारने का उपाय कहां है अगर मैं चींटी को पैर रख के पिसल डालता हूं तो भी मैं मार नहीं सकता चींटी मर नहीं सकती मेरे पिसल देने से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 ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा हम आमतौर से सो सोचते हैं किसी को दुख मत दो आप देख सकते हो दूसरे को दुख ये कहा किसने ये वह आपको पैदा कैसे हुआ ये वहम एक गहरे दूसरे वहम पर खड़ा हुआ हम सोचते हैं हम दूसरे को सुख दे सकते हैं इसलिए ये जुड़ा हुआ है सब आदमी सुख दे रहे हैं मां बेटे को सुख दे रही बेटे माँ को सुख दे रहे हैं, हैं। पति पत्नियों को सुख दे रहे हैं भाई भाई को मित्र मित्र को सुख देने की कोशिश में लगे हो और कोई किसी को सुख नहीं दे पा रहा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 महावीर की अहिंसा गोह है है गुप्त है अहिंसा का मतलब यह है ये स्वीकृति कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है उससे नीचे नहीं यह अहिंसा का अर्थ है अहिंसा का अर्थ है कि मैं तुमसे ऐसा व्यवहार करूंगा कि तुम परमात्मा हो इससे कम नहीं और मैं अपने को तुम्हारे ऊपर थोपूंगा नहीं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 दूसरा भी अंतर निविष्ट है दूसरा भी अंतर अंतर्निहित है